आनंद धाम की शहर स्वभाव का एक एक सज्जन पुरुष था था वह दरबान अपने वफादार कुत्ते एडी के साथ वह वेस्ट साइड में कमरे में रहता था दोनों एक साथ खाते थे एक साथ काम करते थे एक साथ टीवी देखते थे जीवन में क्या गलत हो सकता था बहुत कुछ इसे घूर कर देखो एडी ने गुर्रा कर कहा क्या हम हमारा अपना एक घर नहीं हो सकता एक छोटा सा सहन वो जहां दिल बहलाने के लिए मैं थोड़ी दौड़ थोड़ी दौड़ भाग कर सकूं, वो अवश्य एल ने गुस्से से कहा आज तुम्हें घर चाहिए कल न जाने क्या मांग बैठो चांद चांद चांद एडी भोका कबूतर भी हमसे बेहतर ढंग से रहते हैं तो एल और एड्डी का जीवन दिक्कतों से भरा था वो काम करते रहते थे संघर्ष करते रहते थे लेकिन किसी न किसी दिक्कत का सामना उन्हें करना ही पड़ता था एक सुबह जब एल अपनी दाढ़ी बना रहा था उसने एक आवाज सुनी अरे एल किसी ने कहा एल खूमा उसे एक पक्षी दिखाई दिया एक विशाल पक्षी एल पक्षी ने कहा क्या तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है संघर्ष करते हो पर कोई सफलता नहीं मिलती हम्म मेरी बात सुनो मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता या परेशानी नहीं होगी शानदार जगह है हु एल बोला वो थोड़ा चकरा गया था एल एल एल जीवन में परिवर्तन भी होना चाहिए कल मेरे साथ चलना एडी को भी साथ लेना वह जगह देखकर तुम मंत्र हो जाओगे फिर उस पक्षी ने अपने पंख और चला गया आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस रात एल और एडी के बीच क्या चर्चा हुई होगी? एडी तो नहीं हम जा रहे हैं मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता बोर के समय दोनों बाथरूम में थे विशाल पक्षी की प्रतीक्षा करते हुए विशाल पक्षी आया और एल और एडी को उठाकर आकाश में हजारों फुट ऊपर एक द्वीप पर ले गया आश्चर्यजनक हरे भरे पेड़ उठती-गिरती शानदार फूल और पौधे, उड़ते पक्षी सुंदर झरने और झिलमिल करते तालाब जरा यह अद्भुत दृश्य तो देखो, एडी बोला, वाह एल बोला चेह चाहते पक्षी उनके लिए खाना लाए उन्होंने खूब खाया पिया वह तालाब में खूब तैरे उन्होंने खूब धूप से की जीवन में इतना आनंद उन्हें कभी न मिला था तो एल क्या सब बहुत बुरा है विशाल पक्षी ने पूछा क्या जिंदगी है एल ने बड़ी मस्ती से कहा या तो कोई सारा अप... या तो कोई अपना सारा जीवन बिता सकता है दिन मजे में बीतने लगे और बीते वर्षों की कष्टदायक यादें जैसे जैसे धुंधली पड़ने लगी एल और एडी को लगने लगा कि यही सच्चा आनंद था लेकिन पका हुआ फल जल्दी सड़ भी जाता है एक सुबह एल नीच से जागा और चिल्ला है देखो हमें क्या हो रहा है हम पक्षी बनते जा रहे हैं सचमुच उनकी आंखें छोटी और गोल हो गई थी उनकी नाक पक्षियों की चोट जैसी हो गई थी हमें यहाँ से निकल भागना होगा उसने फटी हुई आवाज में कहा उनके छोटे छोटे पंख निकल आए थे धूम के पर भी उगने शुरू हो गए थे वापस चलो वापस चलो एडी बतख की तरफ बोला मैं पक्षी नहीं बनना चाहता इससे तो अच्छा है कि हम झाड़ू लगाने का काम कर इससे तो अच्छा है कि मैं झाड़ू लगाने का काम कर लूँ एक पक्षी समान चीखा दोनों ने तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ने लगे एडी होशियार रहो और मेरे पीछे आओ एल ने कर्कश आवाज में कहा लेकिन आवेश में आकर एडी गोल गोल घूमता रहा ऊपर की ओर उड़ता जा रहा था उड़ने के प्रयास में वो बुरी तरह थक गया थककर वो खुले सागर में जाकर गिरा और डूब गया एल भी बड़ी मुश्किल से सही सलामत घर पर पहुंचा अपने मित्र के बिना वो बहुत दुखी था लेकिन सौभाग्यवश एडी एक अच्छा तैराक था वह जल्दी तैरकर वेस्ट साइड पहुंच गया एडी एल खुशी से चिल्लाया ओह एल कभी कभी आनंदाम खोकर भी स्वर्ग मिल जाता है समाप्त